चिंतन उत्तेजना से दुख स्वामी आत्मानंद मनुष्य का मन ऐसे सांचे से ढला है कि तनिक प्रतिकूलता से वह उत्तेजित हो उठता है पर खास परिस्थितियों की प्रतिकूलता ही उसकी मानसिक उत्तेजना का कारण नहीं बनती वरण काम क्रोध और लोभ के मानसिक वेग भी उसे उत्तेजित कर देते हैं उत्तेजना में मनुष्य अपना आपा खो बैठता है और उसका विवेक दब जाता है फलस्वरूप उसमें की पशुता उम्र आती है और वह ऐसी हरकतें कर बैठता है जो कदापि मनुष्योचित नहीं कही जा सकती फिर वह पशु के समान ही इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वह गुरजनों तक का अपमान कर बैठता है और कभी कभी तो उत्तेजित होकर हत्या का जघन्य दुष्कृत्य भी कर डालता है काम क्रोध और लोभ के वेग उत्तेजना के सशक्त कारण होते हैं यह हम कह चुके हैं गीता में एक श्लोक आता है त्रिविधम नरकश्येदम द्वार नासनमात्म काम क्रोभ क्रोध तथा लोभ तस्मात त्रय त्रजेत अर्थात काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे हैं ये आत्मा का नाश करने वाले हैं अर्थात उसकी अधोगति के कारण होते हैं इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए फिर गीता में ही अन्यत्र काम और क्रोध को महापेटू और महापापी कहा है अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा था अथ के न प्रयुक्तों पापम चरति पुरुष अनिच्छनपिवाषण बलादेव नियोजितः अर्थात किससे प्रेरित होकर न चाहता हुआ भी मनुष्य बलपूर्वक लगाए हुए के समान पाप का आचरण करता है और इसके उत्तर में श्री कृष्ण काम और क्रोध को इसका कारण बतलाते हैं तात्पर्य यह कि उत्तेजना ही सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों की जड़ है वह मनुष्य के पारिवारिक और सामाजिक जीवन को दुखमय कर देती है इसलिए मनुष्य को उत्तेजित होने से बचना चाहिए प्रश्न होता है कि वह कैसे बचे इसका उत्तर है उत्तेजना के कारणों को दूर करके उत्तेजना का एक कारण तो स्नायुविक दुर्बलता है जिसे दवा ठीक कर सकती है पर जब उत्तेजना के मूल में काम क्रोध लोभ का वेग हो तो ऐसे समय उत्तेजना की स्थिति में कोई क्रिया नहीं करने की आदत डालना मनुष्य की रक्षा करना है इसके लिए मन में सब समय यह विचार उठाते रहने का अभ्यास करना चाहिए कि मैं उत्तेजना के क्षणों में कुछ नहीं करूँगा काम क्रोध लोभ के वेग आएंगे पर यह अभ्यास ब्रेक का काम करेगा और उत्तेजना को मन के धरातल तक ही सीमित रख उसे शरीर के धरातल पर नहीं उतरने देगा हमारा यह अभ्यास हमें अनुचित करने से बचा देगा क्रोधादि वेग के समय मन विवेक से शून्य हो जाता है और मानो हम बर्बस वह कर बैठते हैं जो नहीं चाहते पर उत्तेजना की स्थिति में कुछ भी नहीं करने का निश्चय यदि हम सब समय मन के धरातल पर उठाते रहें तो यह अभ्यास हमारा रक्षक बनेगा हो सकता है हम कुछ बार असफल हों पर उससे हम हतोत्साहित न हों और वैचारिक अभ्यास का क्रम न तोड़े हमें सफलता मिलेगी ही